कि प्यारे प्यारे सपने चल रहे हैं कहीं ये टूट ना जाए कहीं ये खंडित ना हो जाए कहीं ये स्वप्न भंग ना हो जाए मुंदे रहो आंखें बंद रखो आंखें जीते रहो अपने सपनों में पर सपने कहां ले जाएंगे सपने सपने आज नहीं कल जागना ही पड़ेगा और अच्छा हो कि किस ऐसे व्यक्ति के पास जाग जाओ जहां से कोई धार तुम्हारी तरफ बहने को आतुर है धार को अगर तुम अपने भीतर संभालो तुम्हारा बीज अभी टूट जाए जब मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारा स्वागत है तो मैं तुम्हें एक निमंत्रण दे रहा हूं मेरे साथ ही यात्रा पर आने का लंबी है यह यात्रा क्योंकि परमात्मा की यात्रा है, तीर्थ यात्रा है और कठिन भी है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 हिंदू मुसलमान सब छोड़ देना है तो मैं तो स्वागत करता हूं लेकिन तुम सुकर जाते हो पूछा तुमने कि जब आपने कहा मैं तुम्हारा स्वागत करता हूं तो मेरे भीतर तीव्र प्रतिक्रिया हुई सुख हुआ होनी ही चाहिए जो जीवित है उसे होगी पुकार आएगी तो जो सुन सकता है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 यह रोमांच यह रोए रोए का कपना यह आंखों से आंसुओं का झर जाना, यह आंसू तुम्हारे पुराने परिचित आंसू नहीं है यद्यपि यह सच है कि अगर तुम चिकित्सक के पास जाके आंसुओं की जांच करवाओगे कोई रासायनिक जांच करवाओगे तो पुराने आंसू और इन आंसुओं में कोई भेद ना होगा लेकिन अनुभवी से पूछो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 उन आंसुओं की कीमत मोतियों से बहुत ज्यादा है मोती कुछ भी नहीं क्योंकि उन आंसुओं में कहीं स्वाद परमात्मा का आना शुरू हो जाता है। इसलिए तो भक्त खूब रोए जी भर कर रोए भक्तों ने रोने को प्रार्थना बना लिया है क्योंकि भक्तों को एक बात समझ में आ गई जहां शब्द नहीं पहुंचते वहां आंसू पहुंच जाते जहां पुकार नहीं पहुंचती चिल्लाने नहीं पहुंचता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 क्योंकि जीवन में कुछ चीजें हैं जो विश्लेषण करने से मर जाती जैसे फूल खिला बगीचे में गुलाब का फूल खिला, प्यारा फूल खिला, और तुम्हारे मन में उठा यह सौंदर्य का विश्लेषण करें यह सौंदर्य क्या है तो क्या करोगे पखड़ियां तोड़ लोगे फूल की खोजने लगोगे सौंदर्य कहां है सौंदर्य कहां छिपा बैठा है उसके मूल उद्गम को पकड़ लू या ले जाओगे वैज्ञानिक के पास और फूल की वो जांच पड़ताल करके रख देगा वो बता देगा कि कितना इसमें मिट्टी है कितना इसमें पानी है कितना सूरज कितनी हवा सब छांट के पांचों तत्व रख देगा कि ये ये इसमें है और तुम तो उससे अगर पूछोगे सौंदर्य कहां है तो वह कहेगा सौंदर्य तो इसमें कहीं पाया नहीं ये पांच तत्व इसमें थे वे सामने रख दिए और इसके अतिरिक्त इसमें कुछ भी नहीं था बजन चाहो तो तौल लो इन पांचों तत्वों का भजन उतना ही है जितना फूल का था वैज्ञानिक सौंदर्य को इंकार करता है क्यों क्योंकि उसके विश्लेषण में, में सौंदर्य नहीं आता यह ऐसा ही है जैसे एक नाचते कुंजते गीत गाते बच्चे को तुमने देखा और काट पीट के बच्चे का गीत खोजना चाह कहा है? नाच कहां है इसकी आत्मा कहां है तोड़ दिए अंग उखाड़ दिए हाथ काट दी गर्दन चीर फाड़की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 इसलिए उठा सवाल या इलाही यह क्या माज रहा है क्योंकि ना मुझे कहा गया है ना मेरी तरफ इशारा है ना इंगित है ना मेरी तरफ आंख है यह मुझे क्या हो रहा है मैं क्यों रोमांचित हो उठी हूं मेरा रोआ रोआ क्यों आनंद मग्न हुआ यह मेरी आंखें क्यों तर हो गईं ये आंसू मेरे क्यों बहे उसी क्षण विचार आ गया विचार से सवाल उठा या इलाही यह क्या माज है थोड़ी किम कर्तव्य विमोल हो गई आदमी जिस जिस बात को समझ लेता है उससे परेशान नहीं होता क्योंकि जिसको हमने समझ लिया उसके हम मालिक हो गए उस पर हमारी मुट्ठी बंद गई जिसको हम नहीं समझ पाते उससे बेचैनी हो जाती क्योंकि वो हमसे बड़ा और हमसे दूर और रहस्य में आदमी की जिज्ञासा यही है आदमी की जिज्ञासा के पीछे मालकियत की दौड़ है तुम छोटे छोटे बच्चों को देखते हो या बूढ़े बुलो बुढ़ों को सब बराबर एक जैसे हैं। छोटा बच्चा चला जा रहा है देखता है कि चींटा जा रहा है उसको जल्दी मार डालता है वो क्या कर रहा बड़ा वैज्ञानिक है बच्चा वो मारकर यह देख रहा है कि माजरा क्या है या चींटा चल रहा है कौन चला रहा है इसे कहां से यह गति आ रही है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 बच्चा अकेला घर में छूट जाए घड़ी खोल लेता कि भीतर जो टिक टिक हो रही वह क्या है वैज्ञानिक में और इस बच्चे में कुछ भेद नहीं है विज्ञान बड़ा बचकाना है और हमारी सारी बुद्धि के व्यायाम बस जिज्ञासा के व्यायाम है कुछ हुआ था अपूर्व तेरी बुद्धि नहीं समझ पाई समझ नहीं सकती है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 फिर अगर हो जाए तो तर्क कहता है ये पागलपन है। अगर तुम बुद्धि से पूछोगे तो यह अचानक हो गया रोमांच ये आंखों में भरा आंसू ये हृदय में दौड़ गई बिजली ये कौंद गया अनुभव बुद्धि कहेगी पागलपन और जिसको तुमने पागलपन कहा उसको तुम दबाने में लग जाते हो क्योंकि कोई पागल नहीं होना चाहता हम उसको दबाते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 सूरज लगाए चक्कर की पृथ्वी लगाए इससे गैलियो का क्या बनता बिगड़ता है इस सत्य में गैलियो के प्राण नहीं समाये हुए यह सत्य जीसस जैसा सत्य नहीं है न सुखराज जैसा न मंसूर जैसा जो अपने से भी मूल्यवान है यह वैज्ञानिक सत्य वे धार्मिक सत्य थे फर्क समझना यह गणित का सत्य वे हृदय के सत्य थे गलिलो ने कहा मैं क्षमा मांग लेता हूं उसने घुटने टेक के क्षमा मांग क्षमा में उसने जो वचन कहे वो बड़े होशियारी के गणित का आदमी था उसने कहा मैं क्षमा मांग लेता हूं कि मैंने जो वक्तव्य दिया वो ठीक नहीं यद्यपि मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा चक्कर तो पृथ्वी ही लगा रही मैं क्षमा मांगता हूं इसमें कोई ऐतराज नहीं करता कि मुझसे भूल हो गई जो मैंने यह कहा मगर यह सिर्फ मेरी भूल है कि मैंने यह कहा यह मेरे कहने की भूल है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 और बुद्धि को कह देना तू अभी चुप रहे यह तेरी खड़ी नहीं जैसे हम मंदिर में जाते हैं जूते उतार देते ऐसे ही बुद्धि को भी उतार देना चाहिए बुद्धि भी बासी है और गंदी है उधार है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 पहली बात जो उठी रोए रोमांचित हुए आंख से आंसू बहे वो तो प्रति संवेदना रिस्पॉन्स और या इलाही यह क्या माजरा है यह प्रतिक्रिया रिएक्शन जब भी तेरी जिंदगी में कोई चीज तेरी समझबूझ में ना आती होगी तभी यह सवाल उठता रहा होगा जब भी तूने अपने को किम कर्तव्य बिमूड पाया होगा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 कहीं तो झरना बहा दोबारा जब ऐसा हो तो सहयोग करना